मायावी सरोवर पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूरा होने को था एक दिन पांडुओं ने वन में एक हिरण का पीछा किया वो एक मायावी हिरण था तेज दौड़कर पांडुओं को जंगल में बहुत दूर ले गया फिर गायब हो गया तंग आकर पांडव एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए युद्धि ने कहा भैया बहुत प्यास लग रही है नकुल ने एक पेड़ पर चढ़कर आस नजर दौड़ाई बोला पास में खूब हरियाली है सारस भी उड़ रहे हैं वहाँ पानी जरूर होगा मैं भी पानी लेकर आता हूँ थोड़ी दूर जाने पर उसे तालाब दिखाई दिया उसने तालाब में हाथ डाला अचानक आसमान से आवाज आई ठहरो मेरा तालाब है मेरे सवालों का जवाब दो फिर पानी पीना नकुल गया। पर उसने, उसे बहुत तेज लगी थी चेतावनी को अनसुनी कर पानी पी लिया पानी पीते ही वह जमीन पर गिर पड़ा बहुत देर तक नकुल वापस नहीं आया नहीं आया तो युधिष्टि ने सहदेव को उसे ढूंढने भेजा वह भी तालाब पर पहुंचा आवाज की परवाह न करते हुए उसने भी पानी पी लिया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा फिर अर्जुन उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचा अपने भाइयों की हालत देखकर तंग रह गया तभी उसे एक अजीब तरह की प्यास ने बेचैन कर दिया। वो पानी की ओर खिसता चला गया और पानी में हाथ डाला फिर से वही आवाज आई पहले मेरे सवालों का जवाब दो बाद में पानी पीना वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी अर्जुन क्रोध से झल्ला उठा हिम्मत हो तो सामने आकर लड़ो या कहते हुए उसने बांध उठाया लेकिन उसने पानी पीकर ताकत के साथ लड़ने का निर्णय किया और पानी पी लिया पानी पीते ही वह भी गिर पड़ा फिर भीम ने भी वही आवाज सुनी तुम होते कौन हो मुझे आज्ञा देने वाले कहते हुए उसने भी पानी पी लिया और गिर पड़ा अंत में युदिषिर आया अपने भाइयों का, उसी उसी उसे, उसे कम कम तो का उत्तर देकर पानी पियो युदिष्टिर ने पहचान लिया कि यह यक्ष की आवाज है और कहा तुम अपने प्रश्न पूछो मैं उत्तर दूंगा यक्ष ने लगातार प्रश्न पूछे और युदिष्टिर ने युधिष्ठिर उनके उत्तर देता गया वह क्या है जो मनुष्य का जीवन भर साथ देता है उत्साह खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है साहस सफलता की पहली सीढ़ी क्या है निरंतर प्रयास मनुष्य कोशियार कैसे बनता है बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर यात्री का साथ कौन देता है प्राप्त शिक्षा लाभों में सबसे बेहतर लाभ क्या होता है निरोगी जीवन मनुष्य सबका प्यारा कब बन सकता है घमंड को छोड़ने पर ऐसी क्या चीज है जिसे खोने से मनुष्य को खुशी मिलती है दुख नहीं क्रोध इसके खो जाने से दुख नहीं सताता दुख का कारण क्या है इच्छा और क्रोध कौन धरती से अधिक सहनशील है मां जो अपनी संतान नकुल जीवित हो जाए यक्ष ने, ने, ने तुरंत सामने प्रकट होकर पूछा भीम तो सोलह हजार हाथियों के समान बलवान है अर्जुन धनु विद्या में निपुण है इन दोनों को छोड़कर नकुल का नाम क्यों दिया युदिष मेरे पिता की दो पत्नियां हैं कुंती और मातरी का पुत्र मैं हूं इसलिए मादरी के पुत्र को जीवित पाना चाहता हूं यक्ष विधि की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए और सभी भाइयों को जीवित कर दिया